न बिहारी लाल की जय श्रीनताय गौर हरी श्री मनमोहन लाल की जय श्री गोपाल गो, गोपाल लाल की जय श्री गोकुल चंद्र की जय जय जय श्री राधेशम ओं नमो भगवते पुराणपुरशोत्तमाय जयति पराशरसूनु सवती हृदयनंदनोंव्यास यमलगल् वाग्ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाक्ष परम परमधाम जगद्धा नमा तत् प्रवर्तितो हम प्रेरणाया प्रवर्तिहराकुपोपी तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव अज्ञातिमरांध्य ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मील ये नो तस्में श्री श्री श्री श्रीगुरव नम वंदेहगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवा साग्र जात सहगणरघुनाथन्जीव साइंत सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण श्रीराधापादान सहगणलताश्री विशाखान्वता आजा लुजौ कनकावदीर्तन कमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजर युगधर्मौ वंदे जगत्कर्णावत नारायण नमस्कृत्युन चरम दिवीं सरस्वती व्या ततो मुदीर वांछाकभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे ूपदुर्गत जनक दयावलूक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासजीवें कुरत मंदमतेर्दयाम्राल कानम यत्र पद्मना च पुराणपठनमें तत्रस तो हरि बुलशशुभृंद हरिलालि जय परम मंगल श्री श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध श्री बेणुगीत श्री पूर्व प्रसंग में ब्रजगोपिकागण श्री किशोर जो अपनी सखियों के सामने श्याम की वीणु माधुरी का गायन कर रही हैं सखीगण भी अपने अपने यूथ में विराजमान होकर के दूर रहकर के भी श्याम की वीणु माधुरी का श्रवण कर रही हैं परंतु परोक्ष रूप में गायन करने पर भी इनको ऐसा लग रहा है जैसे प्यारे बिल्कुल आंखों के सामने ही बिराजमान हैं और वर्णन करना प्रारंभ किया है परंतु तो वर्णन करने में ये समर्थ नहीं हो पा रही हैं और उस समय निज अभ्य का भाव अभ्यथा कहते हैं किसी भाव को छपाना उसको कहते हैं अभ्यत्था तो अभ्यथा का जो भाव है वो रख सकने में समर्थ नहीं होती हैं और वो प्रेम कहीं कहीं बाहर प्रकट हो जाता है जब हरिणियों का वर्णन किया तो बोली बोले अरी सखी ये हरिणी तो ब्रिजवासिन है इसलिए इन हरिणियों को श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुन करके मूर्छा आ जाए और ये पास में आकर्षित होकर के वेणुनाथ का श्रवण करें इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो ब्रजवासिन नहीं है वृंदावन की नवासिनी नहीं है और उनके ऊपर भी देखो कैसा अपूर्व प्रभाव है कि वे स्वर्ग की होकर के परदेसी होकर के भी कैसे प्रभावित हो रही हैं अब ये आगे करें हैं कि कृष्णम निरीक्ष हरिणी तो ब्रजवासिन है इसलिए इनको तो कोई बात ही नहीं है और हरिणी ये तो लीला में ठाकुर जी की सेवा करने वाली होकर के बिराजमान ये तो द्वितीय होकर के विराजमान है रासलीला में तो हरिणियों का बहुत बड़ा काम है ये तो अब, अ, भटकी हुई गोपियों को कृष्ण के अन्वेषण में बिछड़ती बिछड़ी हुई गोपीकाओं को मिलाती हैं श्याम सुंदर को नुकुंज तक ले जाती हैं दूती पन्ने का काम करती हैं ये हरिणी जीत तो इनकी हरणियों का तो बड़ी बड़ी महिमा है तो ये यदि हमारी सखी होकर के यदि हम सभी की दशा को प्राप्त हो जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है परंतु कृष्णम निरीक्ष कृष्ण क्रिश्न कौन बोले जो स्वयं अपने रूप से स्वयं भी विमोहित हो जाए इतना सुंदर उनका रूप है कृष्ण शब्द का मुख्य अर्थ जो है वो है जो सबको आकर्षित करे कृ धातु जो है उसका अर्थ होता है कृष्ण धातु का अर्थ होता है आकर्षण और कृष्ण धातु का अर्थ होता है उत्पन्न करना खेती करना ये कृषि धातु के दो अर्थ हैं तो जहां खेती उत्पन्न करना खेती करना ये अर्थ है वहाँ पर तो जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका ये सबके आदिकारण है और आकर्षण करने में आत्मा नाम गणों के चित्त को भी श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं तो कृष्ण हु वाचकों शब्द ऋण निर्वृत्ति पर ब्रह्म कृष्ण शब्द का तात्पर्य है है है सत्ता सत्ता सत्ता सबकी जिनके कारण या या जो जो सबको आकर्षित करने वाले हैं है, वो धातु का अर्थ हुआ आकर्षण और अर्थ हुआ आनंद जो आनंद रूप होकर के भी विराजमान है स्वयं आनंद रूप होकर के विराजमान है तो ऐसे कृष्ण का दर्शन करके जिनमें ए इतने गुण विराजमान हैं जो गुण किसी दूसरी जगह नहीं है कि संतोवतारा बहव पंकज से सर्वतो भद्रा कृष्णात अन्य कोवा वा लताश्व प्रेम भावती श्री कृष्ण के बहुत से अवतार हैं परंतु तो लताओं को भी प्रेम प्रदान करने वाला पशु को भी प्रेम प्रदान करने वाला बताओ ऐसा स्वरूप कौन सा है जो लताओं को भी विमोहित कर दे तो यहां पर यही उसी कृष्ण के उस रूप माधुरी का यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि कृष्ण का रूप माधुर ऐसा है जो कि लताओं को भी प्रेम प्रदान करने वाला है तो कृष्ण का दर्शन करके वन तोत्सव रूपशीलम अब कृष्ण कैसे हैं बोले वनताओं के लिए उत्सव माने आनंद रूप उत्सव शब्द का अर्थ होता है आनंद आनंद प्रदान करने वाला जिनका रूप और शील है ऐसे कृष्ण का दर्शन करके और श्रुवाच तत्कणित बेणु विचित्र गीतम और उनके द्वारा गाई गई कोणित माने बजाई गई जो वेणु हैं वो उस वेणु के विचित्र गीत को सुनकर के देव्य विमान गते यहा जो विमान में जाने वाली विमान में बैठकर के चली जा रही थी देवियाँ वे देवियाँ भी उस समय आश्च, आश्चर्यित हो जाती हैं और स्मर नुन्द सारा और इनका सार माने विवेक स्मर माने कामदेव के द्वारा नुन्द माने कटपट जाता है कटपिट जाता है नष्ट हो जाता है बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाता है स्मर नुन्द सारा स्मर माने कामदेव के विवेक के द्वारा नुन्द सारा जिनका सार जिनके हृदय का धैर्य समाप्त हो जाता है ऐसी ये देवीगण बृषत प्रसून कवरा इनके बैनी में जो फूल गुथे हुए हैं और जो कबरी इन्होंने बांध रखी है वो कबरी बृशत माने उसमें से फूल गिरने लगते हैं और मुहूर् और इनको अपने नीवी बंधनों का भी ध्यान नहीं रहता अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता और इनके ओढ़ना वस्त्र भी शिथिल हो जाती युग युवा अब यहां पर श्री कृष्ण ने बेणु बजाई अब कृष्ण की बेणू को सुनकर के सबसे पहले ब्रजगोपी इन देवी गण ये आकाश में होकर के चली जा रही थी तो आकाश में होकर के जब चली जा रही थी तो तत्कित बेणु विचित्र गीतम जो संगीत का जानकार होता है यदि कहीं अद्भुत संगीत होता है तो वो चलते चलते रुक जाता है क्योंकि उसको संगीत की पकड़ होती है तो क्वणित बेणु श्री श्याम ने कोई स्वर मात्र आलाप किया है कुछ तान छेड़ी मात्र है उस तान को सुन करके ये संगीत की बड़ी जानकार हैं और जानकार होने के कारण इनका चित्त एकदम कान एक तरफ एकदम उस तरफ चले गए तुरंत ही उस तरफ चले गए और विचित्र गीतम श्री श्याम सुंदर का गायन जो है वो विचित्र गीत वाला है अद्भुत गीत वाला है मन में विचार कर रही है बोले अरे ये कौन सा राग गाया जा रहा है ये ये राग राग कोई अद्भुत है है तो समझ में आ रहा है कि ये आशाबरी ठाट का राग है कि ये बिलावल ठाट का राग है कि ये सारंग ठाठ का राग है कि ये काफी ठाट का राग है कुछ ठाट तो समझ में आ रहा है परंतु तो इस राग में तो ये स्वर कहीं मंद प्रयोग तो होता है मध्य मद, स्वर का प्रयोग होता है तीव्र का प्रयोग नहीं होता है परंतु तो ये स्वर का यहाँ पर कैसा तीव्र प्रयोग किया गया तो विचित्र गीतम श्री श्याम सुंदर अद्भुत स्वर का कभी कभी निषिद्ध स्वरों का भी बड़ी कुशलता के साथ में प्रयोग कर देते हैं और राग जो है वो राग नित्य नई नए राग प्रकट होते हैं तो उनको सुन करके ये संगीत को जानने वाली देवियाँ ये मन में विचार करती हैं वो ये तो सुनाई नहीं और ये उस समय अपने विमानों को रोक लेती हैं और विमानों को रोकने के बाद में जब श्याम सुंदर मूर्छना प्राप्त करते हैं मूर्छना का तात्पर्य है कि एक स्वर की समाप्ति होने पर दूसरे स्वर को जब प्रयोग करेंगे उसके बीच का जो स्वर है आ, समय है उस समय को कहती है मूर्छना संगीत में तो जब मूर्छना का समय आता है एक स्वर की गूंज आ रही है दूसरा स्वर प्रारंभ नहीं हुआ है उस समय जो बीच का स्वर है उस बीच के स्वर में ये मूर्छना के समय ये आ, आ, सारी देवियां इनके हृदय में ये बिचारा होता है कि ओहो जिसका संगीत इतना मीठा है ये कौन बजा रहा है प्रायः रचना के सामने आने पर रचनाकार की ओर दृष्टि जाती है रचना ही रचनाकार की ओर दृष्टि ले जाने वाली होती है रचना जब सामने आती है तो रचनाकार की ओर दृष्टि जाती है यह जा बहुत कम होता है कि पहले हम किसी रचनाकार के विषय में जानें, तब उसकी रचना को पढ़ने का प्रयत्न करें यह एक प्रक्रिया ये भी प्रक्रिया हो सकती है पर यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है उसमें कहीं पहले से प्रभाव हो जाएगा हमारे मन में पहले से उस व्यक्ति के प्रति उस रचनाकार के प्रति एक भावना बन जाएगी एक उसके प्रति कहीं एक पूर्वाग्रह बन जाएगा कि ये अच्छा है या बुरा है और फिर उस पूर्वाग्रह से हम ग्रसित होकर के फिर उसकी रचना में के अच्छाई या बुराई को देखेंगे परंतु जहाँ पहले रचना देखी गई रचना से प्रभावित हुआ गया और जब रचनाकार अपनी रचना को पूरा कर देता है तब दर्शक के हृदय में ये विचार उत्पन्न हो कि इसका रचनाकार कौन है रचना की समाप्ति हो जाने पर तब रचनाकार की ओर दृष्टि जाए तो वहाँ पर जो निर्णय होगा वो निर्णय बिल्कुल सही निर्णय होगा वो पूर्वाग्रह से कहीं प्रभावित निर्णय नहीं होगा तो यहाँ पर यही हुआ इनको कुश्ली के विषय में कुछ पता नहीं है ये तो श्याम के बेरोनाथ को सुन रही है बेरोनाथ को सुनकर के इनके मन में विचार आया जब श्याम ने मूर्छना ली तो उस मूर्छना के समय इनके मन में विचार आया कि अब ये इतना सुंदर गाने वाला अब कौन है तत्त्वतः कृति और कर्ता ये दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं और जो करता है वही कहीं तरल होकर के अपनी कृतियों में व्याप्त हो जाता है और कई बार कृति ही घनीभूत होकर के कर्ता के व्यक्तित्व के रूप में सामने आती है तो कृषि के द्वारा कई बार कर्ता को पहचाना जाता है और कई बार कर्ता जो है वो कर्ता ही कहीं तरल होकर के अपनी कृतियों में व्याप्त होता है यह एक साइज प्रक्रिया है तो यहाँ पर श्री श्याम की जो अपूर्व मधुरमा है वो मधुरमा ही मानो घनीभूत होकर के श्याम के रूप में भी विराजमान होती है जो कृति है वो कृति की मधुरमा उससे भी बढ़ कर के ये रूप अपूर्व से विराजमान होता है जगत में ये बात बड़ी अद्भुत है जगत में कई बार ऐसा होता है कि कृति को देख करके कोई बहुत अधिक प्रभावित हो परंतु जब रचनाकार को देखता है तो वह अपना सिर ठोक लेता है कि अरे ये था क्या तो कई बार कृति को देख करके तो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित है परंतु जब रचनाकार का दर्शन करता है तो वो ये विचार करता है उसका उसके मन में जो कल्पना बनती है वो कल्पना की मूर्ति बिल्कुल उसी तरह से तहस नहस हो जाती है जैसे कि भीमसेन की मूर्ति कहीं चूरा चूरा हो जाए धृतराष्ट्र के द्वारा आलिंगन करने पर भीमसेन की मूर्ति जैसे चूरा चूरा हो जाए जब धृतराष्ट्र जो है उन, उनको आ, उनके पास में सारे पांडव पहुंचे और बोले कि चाचा जी हमने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है अब आप हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए हम राजगद्दी गद्दी के ऊपर बैठना चाहें धुतराष्ट्र बोला बोले अच्छा तुम सब में सबसे ज्यादा बलवान भीमसेन हैं। भीमसेन बेटा तू कहां है आ जल्दी से मेरे हृदय लग जा मैं तुझे अपने गले से लगाना चाहता हूं भीमसेन बड़े खुश हो रहे थे कि आज हमारी बड़ी बड़ाई हो रही है जैसे आगे बढ़े झूमते झामते कृष्ण ने हाथ पकड़ करके भीमसेन को पीछे खींच लिया बोले आगे मत बढ़ना अंधा धृतराष्ट्र कह रहा था बेटा भीमसेन आ मेरे गले से लग जा गले से लग जा श्रीकृष्ण ने चतुराई की और उस समय भीमसेन की एक लोहे की मूर्ति थी उस लोहे की मूर्ति को धतराष्ट्र को दे दिया अंधे धतराष्ट्र ने उस मूर्ति को ही भीमसेन समझ करके इतनी जोर से भींचा कि वो मूर्ति चूरा चूरा हो गई श्री कृष्ण ने भीमसेन को गले लगा दिया और कहा बच्चू जी आज बच गए यदि डोकरा के हाथों में पहुँच जाते तो तुम्हारी चटनी बन जाती तो जैसे धतराष्ट्र ने भीमसेन की मूर्ति को कहीं आलिंगन करके चूर चूर कर दिया ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि कोई रचनाकार की कृति को देख करके तो ये लगता है आहा क्या सुंदर कृति है कैसे सुंदर उच्च विचार हैं परंतु उसके जब व्यक्तिगत जीवन को देखा जाता है तो आदमी सिर ठोक लेता है कि अरे व्यक्तिगत जीवन में ये व्यक्ति तो महाशराबी कला भी है <laughs> बहुत बहुत सारे थे आग जैसे मलिक मोहम्मद जायसी थे अब कितने सौंदर्य का वर्णन करने वाले तो उनका ता ता ता तो उनका व्यक्तिगत अपना यदि व्यक्तित्व देखा जाए तो, तो व्यक्तित्व तो एक आंख से अंधे शरीर में चेचक के दाग और कहा जाता है मैंने बहुत कुरूप थे बहुत ज्यादा कुरूप और सौंदर्य बोध उनमें अपूर्व पदमावती इतना लिखा उसमें सौंदर्य बोध उनमें सौंदर्य बोध उनका इतना उच्च कोटि का और व्यक्तिगत जीवन में उनमें कहीं सुंदरता का कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं था तो कई बार रचनाकार और रचना इन दोनों में सामंजस्य नहीं होता है परंतु यहां पर कृष्ण निरीक्ष बंध तोत्सव रूपशील जैसा कृष्ण नाम जैसा व्यक्तित्व तो, और वैसा ही तत्कोणित तो वेणु उनके वेणु जो है उसमें भी अपूर्वता विराजमान है इसलिए हमारे श्री गोविंद के गुणों में चार गुण ऐसे अद्भुत हैं लीला माधुर्यम माधुरी बेणु रूपय प्रोक्तम गोविंद से चतुष्ट गोविंद के चार गुण अद्भुत हैं लीला माधुरी प्रेमी परकर का माधुरी और रूप माधुरी ये चार गुण और कहीं दूसरी जगह नहीं मिलते लीला लीला माधुरी जैसा यहां पर है ऐसा तो लीला माधुरी कहीं दूस जगह नहीं है कि अपूर्व ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है परंतु मधुरता समाप्त नहीं हो रही लीला माधुर और प्रेमना प्रियाधिक्यम ये लीला माधुर माने बड़े से बड़े असुर का वध हो रहा है खूब ऐश्वर्य का प्रकट हो रहा है बड़े बड़े देवता आकर के प्रणाम कर रहे हैं परंतु नंद बाबा क्या विचार कर रहे हैं कि नारायण की कृपा से हमारे पूर्वज हमारे पिता परजन्य महाराज की कृपा से हमारे यहां पर ऐसा बेटा उत्पन्न हुआ है जिसकी नारायण की जैसी स्तुति की जाए ऐसी मेरे बेटा की स्तुति की जा रही है और बोलो अब वहां पर ये ये कृष्ण ईश्वर हैं ये भाम नहीं है मेरा बेटा है और हमारे पूर्वजों की कृपा से और श्री गर्गाचार्य जी की कृपा से और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमको ऐसा बेटा मिला है और नारायण ने अपने जैसा बेटा हमको प्रदान किया नारायण नहीं है तो ये लीला माधुरी एक काल में विभुता भी प्रकट हो रही है और परिच्छनता योगी तो विराजमान है दामोदर लीना में मैया बांध रही हैं और कृष्णियों योगी तो सीमित होकर के भी विराजमान है और उसी काल में विभु परब्रम्ह होकर के भी अनंत होकर के भी विराजमान के बड़ी से बड़ी डोरी बद नहीं रही है तो परिच्छनता और विभुता ये दोनों एक काल में विराजमान हो रही है मुख में विश्वरूप का दर्शन भी हो रहा है और बालक का भय भी प्रकट हो रहा है जैसे बालक डरता है मां से कि पिटाई नहीं हो जाए ऐसे कृष्ण डर भी रही और माँ के आदेश से मुंह खोल भी रही तो एक काल में नराकृत लीला और ऐश्वर्य दोनों प्रकट हो रहे हैं ये लीला माधुर्य ब्रिज में अपूर्ण है और ऐश्वर्य कभी भी हावी नहीं हो पाता है बल्कि ऐश्वर्य में कारणांतर की योजना कर लेती हैं ब्रिज गोपी कारण तो लीला माधुर्य यह गोविंद का एक अद्भुत गुण फिर प्रेमणा प्रयाधिक्यम जैसा प्रेमी पढ़कर यहाँ हैं ऐसा प्रेमी परकर और कहीं नहीं है जिसने अपने प्रेम को पूरी तरह से कृष्ण के सुख में मिला दिया है ये पैमाना जो है वो क्या है अपने सुख को कृष्ण सुख में मिला पाना महर्षिगण भी नहीं मिला पाती है पूरी तरह से और कोई भी नहीं मिला पाता है परंतु तो यहां पर अपने सुख को पूरी तरह से कृष्ण सुख में मिला देना यह प्रेमणा प्रिय प्रेम में प्यारे प्रिय परकर का यह अधिक्यम और में बेणु बेणु माधुरी ऐसा के सब विमोहित हो जाए और रूप माधुर्य भी ऐसा कि सब विमोहित हो जाए ये चार गुण गोविंद के असाधारण है और उन असाधारणों से होकर के कृष्णम निरीक्षण कृष्ण का, पहले इन लोगों ने तत्कोणित बेणु सुना श्याम सुंदर के अभी वेणु का पूर, पूरा पूरा पूरा गायन नहीं सुना है तत्कणित बेणु श्याम सुंदर केवल के के वेणु की केवल तान मात्र ली है उसको सुना और उस बेणू को सुनकर के और वो बेणु भी कैसी है विचित्र गीत जिसमें कौन सा राग है ये पहचानने में आ नहीं रहा है नया राग नए प्रयोग जिसमें किए जा रहे हैं ऐसे विचित्र गीत तो उस बेणू को श्रवण करके तब ध्यान जाता है रूप की ओर तो कृष्ण निर्बित तो सब रूपशील फिर रूप की ओर ध्यान गया रूप की ओर ध्यान देने के बाद में फिर शील की ओर ध्यान गया उनके गुणों की ओर ध्यान गया तो उल्टा क्रम है पहले बेणुगीत को सुना फिर इसके बाद में शील की ओर श्याम सुंदर के स्वरूप जो चरित्र और स्वरूप है गुण उन गुणों की ओर ध्यान गया फिर गुणों की ओर ध्यान देने के बाद में सबसे बाद में ध्यान आया फिर रूप की ओर और रूप के बाद में फिर जब आसपास पूछा कि ये कौन है आ इतना सुंदर इसके गुण तो बड़े अद्भुत हैं कैसे त्रिभुंग ललित होकर के वंशी बजा रहा है इसका माधुर्य रूप रूप का दर्शन रूप का दर्शन करके और गुणों का दर्शन करके फिर विमोहित तो हो रहे हैं तब नाम की ओर गया तो नाम से रूप रूप से गुण गुण से लीला यहां पर लीला जो है वो लीला से उल्टा चल रहा है क्रम लीला से गुड़ शील की ओर चित्त गया शील से फिर रूप की ओर चित्त गया रूप के रूप का जब पता लग गया रूप का जब दर्शन कर लिया तब जिज्ञासा हुई इनका नाम क्या है नाम कृष्ण बोले आहा कोई भी चीज तो ऐसी नहीं बेड़ो ऐसा जो बिल्कुल विमोहित कर ले लूट ले सारा लुटेरा पाना एक जगह इकट्ठा कि बेड़नाद ऐसा जो कि लूट ले फिर गुण ऐसे कृपालता प्रभृति सारी गैयाएँ घिर के चली आ रही हैं ऐसा गुण गैयाओं का पालन करते हुए सखाओं के साथ में खेलते हुए आनंदपूर्व के विराजमान हैं उनकी कृपालता भक्तवत्सलता इन गुणों का दर्शन किया फिर उसके बाद में रूप ऐसा कि बस वो आँखों को लूट ले फिर रूप के बाद में तब ध्यान आया कि ये रूप किसका है इनका नाम क्या है तब नाम का ध्यान आए तो ठाकुर जी के जितने भी नाम हैं वो गुणकर्मानुर रूपाणी हैं ठाकुर जी के जो नाम हैं वो प्राय गुणकर्मान रूपाणी हैं गुणों के आधार पर और कर्म के आधार पर ठाकुर जी के नाम आ, ये दिए गए हैं अब यशोदानंद गोविंद राधाकांत अब ये जितने भी नाम हैं ये कहीं परकर और लीला जो है वो लीला के आधार पर ये नाम दिए गए हैं और गिरधारी मुरली मनोहर ये क्रिया के आधार पर श्यामचंद्र के जितने भी नाम हैं गोविंद गोपाल ये क्रिया के आधार पर नाम तो ठाकुर के उन नाम जो के ऐश्वर्य के आधार पर दिए गए हैं उनकी अपेक्षा लीला परक गुणों के आधार पर जो नाम दिए गए हैं वे सबसे ज्यादा आकर्षक होकर के विराजमान हैं इसलिए गर्गाचार्य जी ने जहां पर नामकरण कहा बोले वहां पर कह रहे हैं कि गुण कर्मानु रूपाणी ताम वेद नो जना इनके जो नाम हैं वो गुणों कर्मों के अनुसार अनेक नाम हैं उनको मैं भी नहीं जानता हूं कोई दूसरा भी नहीं जानताम वेद न जना नकार जो है वो बीच में देहली दीपक के समान है जैसे जो दीपक को यदि देहली के बीच में रख दिया जाए तो घर के अंदर भी प्रकाश होगा बाहर भी प्रकाश होगा चौक में भी प्रकाश करेगा और कमरे में भी प्रकाश करेगा ऐसे नकार जो है वो दोनों जगह लगेगा तान्यम वेद न ना तो मैं गर्गाचार्य न तो मैं जानता हूं न अन्य लोग जानते तो गुणकर्मानुरूप होकर के ही नाम तो यहां पर प्रक्रिया बड़ी सुंदर कृष्णम निरीक्षे कृष्ण का दर्शन किया फिर बंतो सब रूप फिर रूप का दर्शन किया फिर रूप के बाद में फिर शील का शील के कारण रूप का दर्शन किया अब शील जो है उसका कारण क्या है बोल तत्वित वेणु विचित्र गीतम उनकी लीला लीला के द्वारा शील शील के द्वारा रूप रूप के द्वारा नाम यह क्रम क्रम करके प्राप्त लीला के द्वारा शील शील के द्वारा रूप रूप के द्वारा फिर और ये बनताओं के लिए उत्सव देने वाला है अब बनता किसे कहते हैं संस्कृत में बंता शब्द का अर्थ होता है अनुरागवती युवती उसका नाम बनता है हर एक स्त्री को बनता निकाल जाएगा जो प्रीति से युक्त होकर के विराजमान है उसका नाम बनता हो तो, तो सब अनुरागवती नारियों के लिए परम उत्सव रूप जिनका रूप और शील होकर के विराजमान है तो कृष्ण निरीक्ष बंधोत्सव तो रूपशील अशुत्वाच तत्कणित बेणु विचित्र बेशम विचित्र गीतम विचित्र गीत का दर्शन किया देव्यो विमान गते ये देवीगण जो विमान में होकर के चली जा रही थी वे देवीगण जो यहां की ब्रज की निवासनी नहीं है ब्रिजवासिन नहीं है ऐसी देवी भी स्मरुन सारा कृष्ण के बेणुनाद रूप गुण का दर्शन करके ये सब की सब इनमें कामदेव उत्पन्न हो गया अच्छा कृष्ण की एक विशेषता है यहां पर एक बात ये बिल्कुल काठ मार करके रख लेनी है कि कृष्ण का रूप तो ऐसा है कि उसको देकर के सब विमोहित होंगे परंतु तो कृष्ण किसी के प्रति विमोहित नहीं होंगे कृष्ण के रूप को देकर के सब विमोहित होंगे तो ं कृष्ण किसी के रूप को देख करके कभी विमोहित नहीं होते वे केवल प्रेम को देख करके ही विमोहित होते कृष्ण कामी नहीं है कृष्ण प्रेमी है इसलिए कोई कितना भी सुंदर से सुंदर आ जाए कृष्ण उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे कृष्ण का रूप ऐसा कि उसको देख करके महादेव बाबा में हो जाएंगे मोहिनी भगवान के रूप का दर्शन करके परंतु तो श्री कृष्ण जो है वे किसी के रूप को मोहित देकर के मोहित नहीं होंगे लक्ष्मी जी के रूप को देख करके भी मोहित नहीं होंगे वे और तो और क्या श्री रुक्मणी जी के रूप को देख करके भी मोहित नहीं होंगे और यदि प्रेम है रुक्मणी जी में तब तो वे मोहित होते हैं और जहां रुक्मणी जी में प्रेम नहीं है और रुक्मणी केवल अपने भाव भाव हेला सौंदर्य इनके द्वारा कृष्ण को आकर्षित करना चाहें तो कृष्ण विमोहित नहीं होते हैं ये प्रथम स्कंध में खूब वर्णन करे आए हैं के यसे विमस्तुम कु कई नशे उद्दाम भाव पिशुनामल बल्ब हास अब ये महषिगण कैसी हैं रुक्मिणी जी आदि उनके विषय में कह रहे हैं कि उद्दाम भाव पिशुन उद्दाम भाव को प्रकट करने वाले अमल बल्गुहास जिनका परम सुंदर बल्ग माने सुंदर हास है बल्गु माने मनोहर जिनकी हसी है उदाम हाँ भाव पिशना मलबल हास हासो और ब्रीडावलोक और कभी कभी श्याम सुंदर को कटाक्ष सही देख भी रहे हैं द्वारकाधीश को उस समय प्रेम नहीं है लक्ष्मी रुक्मणी जी में और यदि वे अपनी भाव भंगिमा के द्वारा श्याम सुंदर को विमोहित करना चाहें तो ब्रीडावलोक उनका बीड़ा का अवलोकन ऐसा है कि निहितो मदनोप या आसाम उस इनके बीड़ा अवलोकन का दर्शन करके कामदेव स्वयं भी निहित हो जाए कामदेव स्वयं भी मर्मरू जाए मूर्छित हो जाए और वो कामदेव विचार कर रहा है कि हाय मैं बड़ा फूलता हुआ डोल रहा था कि मेरे पास में पुष्प धनुष है पुष्प बाण है परंतु मुझे धकार है धिकार है मेरा ये धनुष किसी काम का नहीं मेरे पंचबाण किसी काम के नहीं अत सम्मू चाप मजहात उस कामदेव ने अपने धनुष को फेंक दिया कि क्या भार ढो लाऊं इस धनुष को उठा करके चाप मजे प्रमुदोत्तम ऐसी प्रमुदोत्तम श्री रुक्मणी रुक्मणी आदि ये भी यसे इंद्रियम विमथ तुम कुह कशी कुहु यदि कुहक दिखा करके कभी छल करके या दिखावा करके श्याम सुंदर की इंद्रियों को विमोहित करना चाहें तो शांत की इंद्रियों को विमोहित करने में ये समर्थ नहीं होती हैं नहीं होती ऐसे इंद्रियम विमत तुम नशे को बड़ी सुंदर श्लोक है ये ये श्लोक ये बताता है कि कृष्ण कामी कभी नहीं है इसलिए कृष्ण के रूप को देख करके रुक्मणी मोहित हो जाएंगे कृष्ण के रूप को देख करके श्रुति मोहित हो जाएंगे लक्ष्मी मोहित हो जाएंगे परंतु यदि प्रीति है तब तो कृष्ण मोहित होंगे और जहाँ प्रीति नहीं है वहां श्री कृष्ण मोहित नहीं तो और सूर्य तो तो के रूप को देखकर करके बेल बोतो बहुत मैंने केवल आभाष मात्र से क्योंकि वहां पर प्रेम है बा, बात वे महाभाव स्वरूप आए बिल्कुल वही मैंने सिद्धांत बिल्कुल वही है एकदम वही क्योंकि वे महाभाव स्वरूप हैं इसलिए उनके प्रेम को देख करके कृष्ण मोहित होंगे नहीं तो वे आत्माराम पूर्ण काम है आत्माराम कारण उनको किसी के कुहक वो कहते हैं जादू टोना वो जादूटोना से मोहित होने वाले वे नहीं है नहीं तो कृष्ण निरीक्षण बनते स्वरूप देव्योभिमान गति है ये देवीगण देवी किसको कहेंगे वो देव शब्द के तीन अर्थ होते हैं दाना द्योतना दीपनाथ जो दान करने वाली हैं द्योतित माने जो सुंदरी हैं और दीपनाथ माने दूसरे के हृदय में भाव जो है उन भावों को दीपित करने वाली भाव का दान करने वाली उसको हम देव कहेंगे देवता शब्द दान और द्योतन और दीपन इन तीन अर्थों में देवी शब्द का प्रयोग होता है देवता के ये तीन गुण हैं वे याचक की अभिलाषाओं को प्रदान करते हैं स्वयं शोभा से युक्त होते हैं और दीपित का मतलब है याचक को भी अपने जैसा बना देते भक्त को भी अपने जैसा बना देते द्योतना दीपनाथ और दानाथ ये देव शब्द का निरुक्त में यास्क मुनि ने वर्णन किया देव कस्मा दाना द्योतनाथ बा ये निरुक्त की पंक्ति है शास्त्र की कि जो पूजन करने वाले को अपने जैसा बना ले चमकीला स्वयं भी चमकीला हो और जो दान करे उसका नाम देवी तो देव्यो ये देवी हैं ओ कितनी सुंदरी हैं पांत यहाँ पे इनका सौंदर्य कृष्ण के सौंदर्य के आगे साफ फीका पड़ गया अमान गतेमान में जा रही हैं पांत स्मर सारा स्मर माने कामदेव कामदेव के कारण इनका धैर्य विवेक समाप्त हो गया अब भ्रशत प्रसून कबरा इनके चोटी में गुथे हुए फूल और कवर माने कबरी ये खुलती हुई चली जा रही है अब ये प्रसून और कबरा कहकर के तीनों प्रकार की चोटी बता दी चोटी के तीन प्रकार एक है कवर एक है पुष्प और एक है बैनी बैनी पुष्प और कबरी कबरी कहते हैं जहां फूल की माला बनाकर के चोटी में लपेटी जाए उसका नाम है कबरी धमबिल कबरी एक ही चीज है धमबिल कबरी एक चीज है धमबिल कबरी एक चीज है धमबिल केहे कबरी कहें के और पुष्प का मतलब है जहां चोटी की लटकर के उनके गूंथने के साथ साथ फूल गुथे जाए खुले फूल गुथे गुथे जाए गुथाई के साथ में उसका नाम है पुष्प और बेड़ी का तात्पर्य है जहां मोटा गजरा बना करके और जूड़ा बना करके अमूड़ा बना करके उसके ऊपर फिर वो गजरा लगाया जाए वो है बेड़ी तो बेड़ी पुष्प वेणी और धम्बल बाल जो है उनका अमूड़ा बनाया जूड़ा बनाया यहां पर और जूड़ा करके उसके ऊपर जहां पर गूथली जाए वो पूरा गजरा गजरा जहां पर लगाया जाए वो बेड़ी के लाएगा उसमें नहीं उसमें चोटी निकाली जा सकती है मैंने हेयर स्टाइल में कभी निकालना हो तो निकाली जा सकती है ऐसा नहीं है वो वो ऊपर वाला जो भाग है उसको बेड़ी कहा जाएगा उसके ऊपर लगा उसके ऊपर फूल फूल हाँ, का गजरा मोटा फूल मोटा गजरा बेड़ी पुष्पेणी और धमिल बे तो तो आ, यहां प्रसून भी और कब्र भी फूल जो गूंथ रखे हैं वो फूल भी और कबरी भी और जो आ, वो सब के सब ये बृश्यतम गिर रहे हैं और मुमोहर भी नि ब्याह और ये इनके ओढ़ना बंधन वस्त्रों के बंधन वो भी ढीले पड़ते हुए चले जा रहे हैं मुमुर्निव्य माने भाव का ऐसा उद्रेक उत्पन्न हो रहा है कि श्री अंग में शिथिलता उत्पन्न होती हुई चली जा रही है और शिथिलता के कारण वस्त्र ढीले होते हुए चले जा रहे गावच कृष्ण अब यहां पर जब बृष कबरा स्मर सारा और मुमुब्य ये बात कही तो निज पोल पट्टी खुल गई जो अपना जो भाव था वो भाव कहीं सामने प्रकट हो गया महेशी गणों के सामने और कृष्णम शब्द कहकर के अब कृष्ण शब्द में जो मधुरमा विराजमान है कि नाम कितना मीठा कि मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम कथम परिणीतम पर श्रद्धया हिले आवा भृगवर नरमात्रम तारेत कृष्णनाम तुंडे तांडवनी रतिम वितनते तुंडावली लब्धय कर्णक्रोड क्रोर घटायते घटयते कर्णार्मे भेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणतिम नो जाने जनता कियत में रमत कृष्णे ते वर्णदयी के एक बार कृष्ण मुख पर आए तो ये लगता है कि क्यों एक जीव आई अनेक अनेक जीव क्यों नहीं उत्पन्न हो गई मन में सारे जो भाव हैं वो सब शांत हो जाए अनेक अनेक काम ग्रहण करने की अभिलाषा हो जाए तो इतना वो मधुर उनका नाम होकर के विराजमान क्यों कृष्ण शब्द का मुख्य अर्थ जो है वो यशोदा आनंद में ही है तमाल श्यामल यशोदा यशोदास्तानंद है पर कृष्ण शब्द से रूढ़ी कृष्ण शब्द की जो रूढ़ी है वो तमाल श्री अंग तमाल जिनकी अंग कांति है अतिशी पुष्प के समान जिनकी अंगकांति है नीले छोटे ऐसा फूल नीले रंग का अतिसी का जो अलसी का जो पुष्प है ऐसे अलसी के पुष्प के समान जिनके अंग कांति है अतिसी पुष्प तमालस श्यामल तुषि श्याम शाम तमाल के समान जिनके अंग कांति कभी अतिसी के समान कभी घन मेघ के समान जिनके अंग कांति है तमाल श्यामल और यशोदा स्तन है यशोदा जी के स्तन का पान करने वाले हैं अर्थात नराकृत हैं और हे पर ब्रह्म उसमें कृष्ण शब्द की रूढ़ी है तो उनका दर्शन करके तो यहां पर निज प्रेम प्रकट हो गया बृहषदरा मुमोहरिभ्य भीनि, स्मर निम्न सारा ये अपना प्रेम प्रकट हो गया तो अपने प्रेम को तुरंत छपाने के लिए फिर कहने लगी बोले अरे ये तो बनता गण हैं और बनता कह करके निज प्रेम भी प्रकट हो गया कहीं तो ये तो गणों की बात है जो बनता नहीं है बेबी कृष्ण का रूप वेणु नाद सुनकर के मोहित हो जाती हैं अपने भाव को छिपाने का असफल प्रयत्न करती हुई गायों का नाम लेने लगी कि बंता मोहित हो जाए इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है ये पशु जाति गाय जो है वो भी, भी मोहित हो जाती कि गावश कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाला जो बेणु गीत है वो वेणुगीत उस वेणुगीत का अपूर्व पीयूष पीयूष माने अमृत ऐसे अमृत को वेणुगी रूपी अमृत को कृष्ण के मुख से निकलने वाले वेणुगीत अमृत को तत्वणित तो वेणु विचित्र उत्तर्णपुट पेवंतिया ये गाय ऊंचे पुटों के द्वारा पान करती हैं माने ऊंचे कर्ण पुटों के द्वारा पान करती हैं और इनके पास में शाबा स्नुत स्तन पय बछड़े लगे हुए हैं शाबा बछड़े लगे हुए हैं और वे बछड़े स्नुत स्तन पय हुए दूध जो है वो दूध को पी रहे हैं पय पाय माने दूध पय के कबल माने घूट को पी रहे हैं कौर को पी रहे हैं घूट को पी रहे हैं दूध के घूट पी रहे हैं परंतु कस्तु गोविंद महात्मा तो शावर तस्तु ये बछड़े इनके पास में ही तस्तु माने स्थित हैं खड़े हुए हैं परंतु ये गोविंद महात्मा दुशासु कलाश कलाते हैं गोविंद को आत्मने माने अपने हृदय में और दुशासु कला आंखों में आंसू आ रहे हैं स्नेह के कारण तो पहले तो नेत्रों से दर्शन कर रही थी जब नेत्रों से मैं आंसू आगे और नेत्रों से दीखना बंद हो गया तो आत्मनि मन में कृष्ण का दर्शन करते हुए स्पृशनते है कृष्ण को चाटती हुई कृष्ण को प्रेम करती हुई छूती हुई ये गाय तस्थु ये गाय पास में खड़ी हुई हैं कृष्ण के बीड़ नाक सुनकर के बनता मोहित तो हो जाए इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है अरे सखी हमसे ज्यादा तो परम धन्य गाय जो कि श्री कृष्ण के बीड़ को सुनकर के विमोहित होती हैं हमसे ज्यादा धन्य ये परदे देवियां हैं जो अपने पतियों की गोदी में ही मूर्छित होकर के गिर जाती हैं और जब प्रेम में ये विभल होती हैं इनकी विकलदशा होती है तब इनके पति भी इनके साथ में द्वेष नहीं करते हैं असुया करते हैं हम अपने पति मंदिर गोपों के आगे कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकते परंतु ये कृष्ण का दर्शन करके परदेशी होकर के भी वहां पर ही मोहित हो जाती है और हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये गैया है ये महा का स्वरूप बोई अब गावश्य कृष्ण मुखनिर्मत वेणुगीत श्री कृष्ण के मुख से वेणु में कोई अपूर्व गीत प्रकट हुआ अब गीत काव्य की लिरिक्स जो है उसके पांच गुण हैं तब वो गीत काव्य बनता है कोई कविता गीत का बनती है तब जबकि उसमें भावुकता हो उसमें कलात्मकता हो उसमें आत्मा आत्माभिव्यक्ति हो माने अपने हृदय के प्रेम के भाव को प्रकट करने की सामर्थ्य निज, निज भाव को प्रकट करने के साथ ये मुख्य गुण है कविता का आत्मा व्यक्ति आत्माव्यक्ति नहीं होगी तो वो कविता वो गीत नहीं कहलाएगी वो कविता कहलाएगी आगे चले बहुर रघुराई ऋषिमुख पर्वत से नियर रामचंद्र जी आगे चले ऋषिमुख पर्वत आया इसको हम कविता कहेंगे गीत नहीं कहेंगे परंतु ए सब पतन को टीको तू दयाल दीन हो तू दान हो भिकारी यहाँ पर कवि का अपना व्यक्तित्व तो प्रकट हो रहा है इसलिए एक गीत है पत्र का जो है वो गीत है जबकि या अक्ष न परमिदाम इनमें गोपिकागणों का अपना व्यक्तित्व तो सामने प्रकट हो रहा है उनकी अपनी पर्सनैलिटी कहीं सामने प्रकट हो रही है इसलिए वो गीत है और जहां पर किसी वस्तु का केवल छंदोबद्ध वर्णन कर दिया जाए छंद में वो उसको हम केवल कविता कहेंगे गी। वो गीत नहीं होगा तो गीत में और कविता में अंतर ये है कि कविता में भावुकता होती है कविता में कलात्मकता होती है कविता में आत्माभिव्यक्ति होती है कविता में संक्षिप्तता होती है क्योंकि आत्माभिव्यक्ति ज़्यादा लंबी नहीं होती है वो थोड़ी देर के लिए आती है कुछ देर के लिए आएगी फिर वो समाप्त हो तो जाएगी तो गीत लंबा नहीं होता है जबकि कविता लंबी हो सकती है और कविता का एक गुण अंतिम गुण है संगीतात्मकता उसमें कहीं संगीत का प्रयोग होता है तो ये पाँच गुण यदि हो तो कोई कविता गीत बनती है पांच गुण नहीं है केवल भावुकता है कलात्मकता है तो वो कविता कहलाएगी गीत नहीं कहलाएगी गीति के गीत के लिए संगीतात्मकता और आत्मा आत्माभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन ये बहुत ज्यादा आवश्यक है सेल्फ एक्सप्रेशन जब तक नहीं हो भव निभा भावुकता हो सकती है कभी कभी सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो भावता के साथ में आ जाता है परंतु तो वो मने हम फर्स्ट पर्सन शैली में कहें या थर्ड पर्सन शैली में कहें ये हो सकता है कभी जानकी जी के विरह के माध्यम से भी कोई बात कही जा सकती है वो गीत हो जाएगी जरूरी नहीं कि मैं फर्स्ट पर्सन की शैली में ही कोई बात कही जाए शैली में भी कोई बात कही जा सकती है उसमें भी आत्मा व्यक्ति या कवि ने अपने व्यक्तित्व को यदि उस पात्र के के साथ में मिलाकर एक कर लिया है और वो कहीं अपने भाव को प्रकट कर रहा है तो वो भी गीत हो जाएगा दोनों तरह गीत हो जाएगी नहीं, नहीं रामायण जो कर, कहीं कविता है कहीं गीत है गीत, गीत तो माने वो गीत वहां पर जहां पर के अपने हृदय की भावुकता को विशेष रूप से प्रकट किया जाए वो गायन है हाँ भागवतीय पांच गीत इसीलिए भागवत ये गीत है ये विशेष रूप से और इनमें इनमें नहीं तो और जगह भी कहीं गीत का भी आ गई है ऐसी बात नहीं है और जगह भी आ गई है परंतु जहाँ पर व्यक्तित्व का प्रकाशन ये मुख्य वस्तु है ये साहित्य की दृष्टि से आ, जो क्रिटिसिज्म है उसकी दृष्टि से आ, गीत का एक विशेष गुण है कि उसमें आत्माभिव्यक्ति विशेष रूप से और जहाँ जहाँ भी आइए वहाँ पर गीत का है संगीतात्मकता और यदि ये हैं आत्माभिव्यक्ति ये दोनों हैं तो उसको हम गीत गाते कहेंगे हाँ वो वो वो तो सब मानिक वो हैं बो, बो, है। बो चित्त जल्प वचन जो है वो चित्र जल्प वचन में ये सब विशेष आ, आ, आ जाएंगे हाँ हृदय हाँ उदगी समय प्रकार से गायन किया गया उच्च स्वर में गायन किया गया बहुत जनेकर के आवृत्तिपूर्वक एक पहले बोले फिर दूसरा उनको दोहराते हुए स्वर में कीर्तन करे उसका नाम फिर संकीर्तन हुआ और मणिमन में जब किया जा रहा है फिर उसको जब कहेंगे या अकेला कोई व्यक्ति का रहा है तो उसको हम जप करेंगे जप कहेंगे उसको उपांशु जप कह देंगे परंत जहाँ पर उच्च स्वर में बहुत से मिलकर के पूर्वक ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं जहाँ पर तो उसका नाम फिर संकीर्तन हो जाएगा और ये भ्रमर गीत के जो दस श्लोक हैं उनमें तो दीदी ने अभी जो संकेत किया वो दस श्लोक जो हैं उनके तो अलग अलग लक्षण दिए हैं के वो चित्र जल्प वचन दस प्रकार के जल्प वचन है वे अनुजल्प विजल्प परिजल्प सुजल्प ये सब दस, दस तरह के जो वचन है वो उनके सब लक्षण वर्णन किए गए हाँ उद्गायती नाम अरविंदी वो उच्च स्वर में सब मिलकर के गायन करें तो गावश्य कृष्ण मुख अब ये गाए हैं परंत गावश संक्षिप्तता और संगीतात्मकता संक्षिप और संगीत, और संगीत ये पांच हो जाए तो गावश कृष्ण मुख निर्गत बेड़ूगी अब कृष्ण के मुख से यदि कोई तो हो तो और भी ज्यादा कृष्ण के मुख से प्रकट हो कृष्ण के मुख से वेणु में आया हो फिर वेणु से प्रकट हो तो उसकी मधुरमा और भी ज़्यादा बढ़ गई कृष्ण मुख मुख निर्गत वेणुगी यहाँ पर कृष्ण का गायन कितना मधुर और वो भी कृष्ण के द्वारा उनकी ही परम सुंदर सम्बोहिनी जो शक्ति वेणु उस सम्बोहिनी शक्ति वेणु के माध्यम से यदि वह गायन हुआ हो तो वो और भी ज़्यादा मीठा जैसे फल स्वयं मीठा है और उसमें तोता चोच लगा दे तो उसकी मिठास और भी बढ़ जाए ऐसे ही वेणु के माध्यम से कृष्ण यदि गायन करें तो उसकी मधुरमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ जो रस वही ही बेणु में आया और वेणु के द्वारा वो गीत सामने प्रकट हुआ और उस वेणु मुख निर्गत गीत के पीयूष को ये गाव हमारे गैयाएं भी उत्तित कर्ण पुटही पे बनते ऊंचे कानों के द्वारा पीती हैं अब कर्ण पुटी ही ये बहुवचन का प्रयोग किया जबकि गायों के कान दो हैं बहुवचन का प्रयोग क्यों किया बोल क्योंकि यहां पर रोम रोम कान बन गए इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं कि भद्रम करणे भी श्रोण हम दो कान से नहीं कृष्ण लीला को करणे भी अनेक कानों से भद्रम कृष्ण लीला को श्रोण हम श्रवण करें भद्रम पश्चिमो अक्ष भी दो आंखों से कृष्ण का रूप नहीं देखें अनेक आंखों से हम कृष्ण के रूप का दर्शन करें भद्रम पश्च्यमो अक्ष भी उस भद्र रूप का परम मंगलमय रूप का आंखों से दर्शन करें स्थिर अंगई एक शरीर से नहीं स्थिर अंगों से हम वैश्य में ही देवहितम तुष्टवागुम सह उनकी स्तुति करते हुए विराजमान हो तो एक जीव से नहीं रोम रोम जीव बन जाए और जीव बनकर के कृष्ण के स्तोत्र को करें स्थिर अंगई तुष्टवागुम हम उनकी स्तुति करें तुष्टवाम और व्यश में ही देवहितम ये आयु देव के लिए ही हमारी जितनी भी आयु है उस आयु को व्यतीत करें देवहितम भगवान की सेवा के लिए हमारी आयु व्यतीत होती हुई बिराजमान तो वैश्यमय देव तो यहाँ पर बहुवचन का जो वेद में जो प्रयोग किया गया ये प्रेमीजनों की स्थिति है और यहाँ पर भी गायों की भी स्थिति यह है कि उत्तमित कर्ण पुटई पेबंत ये प्रत्येक क्षण इनमें नए कान उत्पन्न हो रहे हैं उन दो कानों में ही प्रत्येक क्षण नए कान उत्पन्न हो रहे हैं और उन कान के दोनों से पान कर रही हैं पुट में और पात्र में अंतर है दोना जो है वो एक बार में ही प्रयोग होगा फिर दोनों फेंक दिया जाता है दूसरा दोना लिया जाएगा फिर दूसरे दोनों में रस लिया जाएगा फिर उसको उसकी सामग्री को खा करके उस दो को भी त्याग त्या हो जाएगा तो तीसरा नया दोना लिया जाएगा हर बार नया दोना लिया जाएगा तो यहाँ पर भी मानो इन गायों के प्रत्येक क्षण प्रत्येक रोम में काम उत्पन्न हो रहे हैं उन कान में भी प्रत्येक क्षण नए काम उत्पन्न हो रहे हैं तो कर्ण पुट ही पे बंत्या कानों के पुटों के द्वारा ये पान कर रही हैं अब पान करते कर शावा स्नता पया और इनके पास में शाव माने इनके बछड़ा भी लगे हुए हैं परंतु तो बछड़ा के प्रेम के कारण इनके स्तनों में दूध नहीं उतर रहा है ये जो पसरा रही हैं वो बछड़े के कारण नहीं पसरा पसरा रही हैं बल्कि कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम है ये बासल गोपीका ये गाय ये कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण इनके स्तनों से दूध की स्मुत माने टपक रहा है दूध जो है वो टपक रहा है और वो इतना स्तन पय स्तन का दूध इतनी धारा के साथ में टपक रहा है कि कबलाहा शाम कैसे हैं बच्चा कैसे हैं कि स्नुता स्तन पर कबला उस दूध का कबल ये पान कर रहे हैं परंतु कबल पान नहीं कर पाती हैं घूट पी नहीं सकते हैं क्योंकि दूध आता है ज़्यादा प्रवाह से और गले में भोजन नली है बहुत छोटी इसलिए वो उतना पूरा का पूरा दूध पी नहीं पाते हैं थोड़ा बहुत जाता है और बाद बाकी का टपकता है से इनके मुंह से दूध जो है वो बह रहा है स्न तस्पाया कबला कृष्ण के प्रति इतना प्रेम ये बछड़े के प्रति प्रेम नहीं है ये कृष्ण के प्रति प्रेम है क्योंकि गोविंद गोविंद में इनका प्रेम है और आत्मा ने दृशाश्व कलाश प्रशन्न गोविंद का दृशा अश्व कलाश जब दर्शन करती है तो अरे मेरा बेटा ऐसा कहकर के इनका जो बात्सल्य उमरता है उसमें इनकी आंखों में बात्सल्य के कारण आंसू आ जाते हैं जो आंसू आ जाएंगे तो दिखना बंद हो जाएगा तो क्या मूर्छा की स्थिति में दिखना बंद हो जाएगा मूर्छा की स्थिति में भी रसिक जनों का अनुभव समाप्त नहीं होता है उनका अनुभव बना रहता है जैसे बरापीडम नट कर लो काचिद परोक्षम कृष्ण से वर्णयत दास स्मरण तक कृष्ण चेष्टतम नाशकन स्मर बेगे नो विक्षिप्त मनसो निरपो स्मर से विक्षिप्त मन वाली हो गई हैं इनका मन एकदम आवृत हो गया है विक्षिप्त मन आवृत हो गया है परंतु तो आगे देखना वर्णन करने में समर्थ नहीं है तो वर्णन करने में समर्थ नहीं है मूर्छा आ गई शकंद मूर्छा आ गई तो मूर्छा आने पर क्या किशोरी जी को शाम की रूपमाधुरी दिखना बंद हो गया ना बंद नहीं हुआ जो अभी तक नयनों से दर्शन कर रही थी वो दर्शन अब हृदय में हो रहा है और जो हृदय में दर्शन हो रहा है उसको वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी में है नहीं वाणी हो गई असमर्थ ऐसी स्थिति में श्री सुखदेव जी सुख उस समय प्रिया के साथ में सी रूप में तादात्म्य प्राप्त करके प्रिया की स्थिति का सुखदर्णन करें तो नाशिकन स्मर बर्णन करने में समर्थ नहीं है परंतु तो फिर भी जैसे आ, मूर्छा अवस्था में भी कृष्ण स्फूर्ति इनको विराजमान है ऐसे यहां गायों में भी कला, नेत्र जो है वो अश्रु कला से युक्त होकर के विराजमान है इसे दिखना बंद हो गया है परंतु दर्शन समाप्त नहीं हुआ है दर्शन इनका विराजमान है गोविंद महात्मनि हृदय में गोविंद का दर्शन परिपूर्ण रूप से हो रहा है कौन गोविंद बोले सारी इंद्रियों के जो रक्षक होकर के विराजमान है और जिनका माधुर्य पूरी इंद्रियों के द्वारा पान किया जा रहा है उनको ये अश्वकैलाश प्रसन्नते हैं नेत्रों के द्वारा दर्शन कर रही है तो अपने भाव को बदलने के लिए श्रृंगारस को बदलने के लिए ये हरिणियों के वर्णन में और देवांगनाओं के वर्णन में श्रृंगारस था इसलिए यहां पर पर्कर को बदला बाथल रस के पर्कर को प्रकट किया फिर बोली बोले अरी सखी ये गायें तो कृष्ण के प्रति सहज ही गोविंद के प्रति प्रीति रखने वाली हैं अरे ये तो भाववती है ही हैं इनकी महिमा का क्या अनुरूपण किया जाए जो भाव वाले नहीं हैं योग और तप करते करते जिनके चित्त कठिन हो गए हैं उन निष्ठुर कठिन ज्ञानियों की भी क्या दशा है उसको देख के प्रायो बताम्ब बेहगा मुनियो बने स्मिल उई ये अंब शब्द जो है ये प्रमदाओं के आश्चर्य में ये बोली है ये अम्ब, अम्ब शब्द के के रहे हैं, बोले अरे देखो तो सही कैसे आश्चर्य की बात है मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया प्राय बताम विहगा मुनिओ बने इसमें श्रीमद वृंदावन में ये जितने भी पक्षी बैठे हैं ये पक्षी नहीं है उ तो मुनि मालूम पड़ते हैं विहगा जो अधोगामी नहीं है बल्कि आकाशगामी होकर के विराजमान है आकाश और उसमें जो जाए उनका नाम है बेहग तो जो ऊर्धगामी होकर के विराजमान है ऐसे पक्षीगण भी ये बेहग गण भी जो हंस होकर के विराजमान है ऊर्धगामी होकर के विराजमान है प्राय बताम में बेहगा मुनियो बने ये वृंदावन में हमको तो ये लगता है मुनि जन ही कभी अब वृंदावन में पक्षी होकर के आकर के विराजमान हुए हैं मुनय मुनि कौन है बोले जो मननशील हो विचार तत्व का विचार करने वाले हैं उनका नाम है मुनि और जो मौन व्रत को धारण करें चुप होकर के ये पक्षी कैसे बेहद बनकर के बैठे हैं पक्षी चुप नहीं रहता है ऐसे ये ऋषिगण भी वेद का दर्शन करने वाले हैं और दर्शन करने के बाद में वेदों का व्याख्यान करने वाले हैं ऋषय मंत्र दृष्टा रहा ऋषि मंत्र के दृष्टा है और दृष्टा होकर के गायन करने वाले हैं परंतु यहां पर ये मुनि होकर के बैठे हैं मौन वृद्ध धारण करके बैठ गए मुनि शब्द में दृष्टा और मनशीलता और वर्णन करना ये तीनों गुण विद्यमान है मुनि वो कहलाएगा जो पहले वेद का दर्शन करे तत्व का दर्शन करे फिर दर्शन करने के बाद में मनन करे मनन करने के बाद में उसका गायन करे मनन के बाद में जो गायन करे उसका नाम मुनि है परंतु तो ये मुनिगण यहां पर बेहद मालूम होता है वृंदावन में पक्षी ये पक्षी नहीं है बल्कि संकाधिक नवयोगेश्वर ये ही वृंदावन में पक्षी बनकर के आकर के विराजमान हुए हैं मुनियों बने इसमें कृष्ण क्षितम तदुदितम कल बेणु ये कृष्ण के कृष्ण ई क्षितम कृष्ण के द्वारा विचार किए गए गाए गए देखे गए और तदुदितम कृष्ण के द्वारा ही उदितम माने कहे गए कल बेणु स्फुट मधुर जो बेणु गीत है उस वेणु गीत को ये सुनते हैं और मुनि होकर के विचार करते हैं भुजान। ये कृष्ण के द्वारा पहले रचना किए गए ईक्षित का मतलब है रचना किए गए और फिर रचना करने के बाद में फिर कृष्ण के द्वारा ही गायन किए गए जो वेणुगीत है उस वेणुगीत को ये श्रृणमती आगे की पंक्ति में आया है श्रृणमती बेड़ गीतम श्रृणवंती ये बेड़ गीत को सुनते हैं कैसे सुनते हैं आगे ये है भुजान वृक्षों की डालियों के ऊपर बैठकर के द्रुम माने वृक्ष उनकी भुजा माने डालियों के ऊपर बैठकर के श्रृणमंती माने सुन रहे हैं और मीनत दुशा आँख बंद करके ध्यान पूर्वक मनन करते हैं इसलिए आँख बंद करके श्याम सुंदर के बेणुनाथ को ये सुनते हैं और विकतान्य बाचा उस समय कुछ और नहीं बोलते हैं बिल्कुल अपना चुकुर मुकुर करने की इनकी जो आदत है उसको छोड़ करके विगतान्य बाचह बिल्कुल कोई दूसरे से बात करना कुछ चुकुरकुर ध्वनि करना ये पक्षियों का स्वभाव है परंतु ये बिल्कुल सारी ध्वनि को छोड़ करके बिल्कुल श्रीमंती मीरत दिशा आँख बंद करके ध्यान से एक एक ध्वनि की बेड़ोनाद की एक एक श्रुति को ये आत्मसात कर लेना चाहते हैं उन श्रुति को भी बिल्कुल आँख बंद करके एक एक ध्यान से एक एक श्रुति को सुनते हैं और विगतान्य अपना बोलना इनका जो चंचल स्वभाव चंचल बोलने का जो स्वभाव है उसको भी उन्होंने बंद कर दिया जब शाम सुंदर मूर्छना प्राप्त करते हैं आप रुकते हैं उस समय ठीक समय पर यह बस जो आ, दाद है वो दाद देते हैं बड़ाई करते हैं अलग पता लग जाता है संगीतकारों में कि कौन संगीत का जानकार है और कौन संगीत का जानकार नहीं है जो गलत जगह पर ताली बजाए दांत दे दे इसका मतलब संगीत कुछ नहीं जानता है केवल देख करके ऑडियंस को देख करके केवल अपना दिखा रहा है और जो संगीतकार है संगीत को जानने वाला है वो ठीक जगह पर जहाँ कोई विशेषता है वहां पर दाँत देगा वाह वाह वहां पर उसके मुंह से वहां निकलेगी गलत जगह पर यदि वहां निकल गई तो समझदार व्यक्ति को तुरंत पता लग जाएगा ये संगीत संगीत में कुछ नहीं जानता है कि मैं दिखावा कर रहा है संगीत के तत्व को नहीं जानता है इसलिए ये ठीक समय पर विगतान्य वाचह अन्य वाणी जो है वो अन्य वाणी को छोड़कर के ठीक समय पर अहो अहो कहकर के ये कृष्ण की प्रशंसा करते हैं स्तुति करते हैं या जब मूर्छा उठती है उस समय विष्णा चकुर्थी जी ने बड़ी सुंदर का की है बाचा, उस समय कोई दूसरी बोली इनके मुख से नहीं निकलती है शराधा क्रिष्न, राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा कह करके ही ये बोलते हैं कोई दूसरी बोली इनके मुख से नहीं निकली निकलती है शिणवंती मिलित दिशा पहले आंख बंद करके सुनते हैं और फिर विगतान निवाच कोई दूसरी बोली नहीं बोलते हैं बल्कि विगतान्यवाच में ये क्रिष्न, राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा कहकर के ही कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए ही अपनी मूर्छा को दूर करते हैं श्रीमंती मिल दिशो विगतान्यवाच तो प्रायो बताम में ये प्राय शब्द जो है वो एकदम आश्चर्य को प्रकट कर रहा है दारो प्रधान दार। <laughs> तो प्राय वताम वाय कह करके हमको तो लगता है मानो ये ये तो शायद ये सब के सब प्राय मुनिजन ही यहाँ पर एकमात्र है प्राय व्य मुन ये मुनिजन ही ये बेह जो है ये अंब ये, ये बत और अंब प्राय बत यह कहीं विचार विमर्श में है कहीं ये एक्समेटर एक्सलमेटरी जो प्रयोग हैं वो बिल्कुल ये दिखा रहे हैं कि बता में, ये बिल्कुल माने अनुमान में ये तो बिल्कुल मुनि ही मालूम पड़ते हैं और कोई दूसरा हो नहीं सकता है ये प्राय बत शब्द के द्वारा ये मुनि ही है कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है ये निश्चय में बत शब्द का प्रयोग करें क्योंकि पूर्व जन्म का जो स्वभाव है वह इस जन्म में भी कहीं ना कहीं आता है शास्त्र कहते हैं कि सचित सतीच योषित प्रकृतिश्च निश्चला उपमान समभ्य भवान्तरे के शिषपाल पद में मार्ग ने किया कि पहले जो ऋषि थे वो जैव या पार्षद जो थे वे शुषपाल दंत वक्र होकर के विराजमान हुए हैं क्योंकि सतीच योषित पतिव्रता और निश्चल स्वभाव ये दूसरे जन्म में भी प्रकारांतर से प्राप्त होते हैं जन्म जन्मांतर का सात जन्म का बंधन जगत में प्रसिद्धि है तो सती चयित और प्रकृति से निश्चला निश्चलता निश्चला प्रकृति ये जन्मांतर में भी कहीं प्राप्त होती है तो पूर्व जन्म के जो स्वभाव है वो स्वभाव मान रावण का जो स्वभाव है वो शिष्यपाल में भी आ गया है हृण्य का शब्द का जो स्वभाव है वो शिष्यपाल में भी आ गया है ये उस प्रसंग में कहा गया तो यहाँ पर प्रायो बताएंगे बतांग बेहोगा मन जो सिद्धांत है वो सिद्धांत वही चल रहा है कि इनका जो ऋषि पने का जो स्वभाव था वो ऋषि पने का स्वभाव यहाँ पर भी वैसा का वैसा दिख रहा है कि प्राय हा। क्योंकि स्वभाव को देख करके अनुमान प्राय शब्द तो अनुमान में है और बत शब्द निश्चय में है कि लगता ये है हाँ निश्चित ये मुनिजन ही है इस बंद में जो कृष्ण के द्वारा देखे गए उस कल वेणु गीत को अब कल शब्द में श्याम सुंदर कहा किससे क्या कह रहे हैं अब ये कल शब्द में इन प्रियागणों की अपनी पोल पट्टी सामने प्रकट हो गई जो निज का जो प्रेम है वो प्रेम सामने प्रकट हो गया कल वेणु गीत यह कल में मधुर अस्फुट कोई वचन श्याम सुंदर मुझसे ही कह रहे हैं और इसको ये ऋषिगण समझ गए हैं और ये आँख बंद करके उसका मनन कर रहे हैं तो कलम मधुर और जो ध्वनि उसका नाम कल है तो उस वेण गीत को सुनकर के ये आरु द्रुमभुजन रुचुरप्रवालन अब रुचिरप्रवालन बड़े चमत्कार की बात है कि जिस समय ये पक्षी बैठे थे उस समय वृंदावन के वृक्ष के ऊपर उस उसूट के ऊपर एक भी पत्ता नहीं था पंत जैसे ही श्री श्यामचंद्राय ने बेड़नाद किया उस सूखे ठूठ में भी रुचिर नए प्रवाल उत्पन्न हुआ है सुंदर प्रवाल उत्पन्न हुआ है और यह प्रवाल उत्पन्न क्यों हुआ है कि यह पक्षी जो आत्मा रामता है उस आत्मा रामता में ये तो डूबे हुए हैं अब इनकी रामता तो समाप्त हो गई और इनकी भक्तारामता इनमें उत्पन्न हो गई भक्तियारामता इनमें उत्पन्न हो गई अब जब भक्तियारामता उत्पन्न हुई तो भक्ति के अनुभव रूप में जो सात्विक भाव जो संचा जो सात्विक भाव है वो सात्विक भाव कम्ब अश्रु रोमांच मूर्छा ये सात्विक भाव इनमें प्रकट हुए और सात्विक भाव में को प्राप्त करके ये पक्षी कहीं मूर्छित होकर के गिर न पड़े महामूर्छा उद्घुणा को प्राप्त करके ये गिर न पड़े इसलिए लीला शक्ति ने इनके लिए चारों ओर बहुत बढ़िया गद्दा तकिया लगा दिए हैं कि कहीं मूर्छित होकर के गिरे तो ये धरती में नहीं गिरे पक्षी का इस पर स्वभाव है कि बोस डालवी को पकड़े पकड़े भी सो लेता है वो गिरता नहीं है उसका स्वभाव है परंतु तो... जब वो मूर्छित हो जाएगा तो मूर्छित स्थिति में गिर पड़ेगा निद्रा की स्थिति में तो नहीं करेगा, परंतु तो महामूर्छा की स्थिति में यदि कोई पक्षी मर जाए तो ऊपर से धम्म नीचे गिर पड़ता है मरा हुआ पक्षी तब वो पकड़ने की स्थिति में नहीं रहता है तो इनको तो मूर्छा आ गई है तो मूर्छा की स्थिति में कहीं ये गिर न जाए इसने लीला इसलिए नहीं रुचिर प्रवाला सुंदर नए पत्तों को तुरंत ही चारों ओर उत्पन्न कर दिया है और ऐसा बढ़िया आस्तर सुंदर गद्दा बना दिया कि ये मूर्छित होकर गिरे तो ये वहीं की वहीं गिरेंगे इनके चोट नहीं लगेगी तो रुचिर प्रवाला श्रीवंती मील दिशा आंख बंद करके श्यामचंद्र के, के बीरथ को सुन रहे हैं और ये कोई दूसरी बोली बोलते नहीं है जैसे श्याम सुंदर के स्वर में विक्षेप उत्पन्न हो जाए और जब श्याम सुंदर मूर्छना ग्रहण करते हैं उस समय ये भी केवल राधा कृष्ण राधा कृष्ण कह करके ये बोलते हैं या श्री श्याम सुंदर के स्वरों की जब प्रशंसा करते हैं तो ठीक जगह पर जहाँ सम आ रहा है या कोई सुंदर चमत्कार श्याम सुंदर ने अपने वेणु में कोई अपूर्व मूर्छना अपूर्व कोई स्वर की चमत्कृति उत्पन्न की है उस स्थान पर ही ये प्रशंसा करते हुए विराजमान हो रहे हैं विगतानदा तुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न बेगा आलिंगन स्थगित उर्म मुरारे मु गृहते पादयुगुल कमलोपहार अब कवि श्री प्रियालाल नुकुंज मंदिर में प्रेम विलास विवर्त में रूप परिवर्तन कर चेष्टा परिवर्तन करके चेष्टा विपर्य प्राप्त करके जहां पर क्रीड़ा करते हुए विराजमान वहां श्री प्रिया जी ने लालजी के स्वरूप को धारण कर रखा है और श्री लाल जी ने प्रिया जी के स्वरूप को धारण कर रखा है श्री श्याम सुंदर से कभी श्री किशोरी जी कह रही हैं बोल प्यारे तेरी बंशी बजा करके मैं देखूं तो सही लाल तेरी बंशी नेक तेरी क्षेत्र मैं बजा करके देखूं तो सही और उस समय श्री श्याम सुंदर ने ही मानो अपना रूप श्री किशोरी जी को धारण करा दिया किशोरी जी ने अपना रूप श्याम सुंदर को धारण करा दिया और प्रेमविलास विवर्थ में श्री युगल बिराजमान अब उसी व्यवर्थ की स्थिति में निकुंज भंग होने पर लीला लीला जो है वो लीला की जहाँ पूर्णता प्राप्त है और उस समय श्री यमुना जी प्रातः काल के समय श्रुत पक्षा होकर के श्री किशोरी जी के पास में पधारी और किशोरी जी के उस रूप का दर्शन करके श्यामचंद्र ने जो रूप धारण कराया है मुकुट पटका धारण कराया हुआ है उस मुकुट पटका इत्यादि का दर्शन करके श्री यमुना जी आश्चर्यचकित हो रही हैं और जब श्री श्याम सुंदर के साथ मिलन के अनुभव को श्री किशोरी जी से पूछ रही हैं श्री किशोरी जी उस अनुभव को श्रोत पक्षा के सामने प्रस्तुत करती हैं प्री नर्म सखी तो प्रयास करती हैं परंतु तो जो श्रोत पक्षा है वो श्रोत पक्षाओं के सामने कोई मित्र के सामने कोई आ, संकोच रहता नहीं है तो अपने उस अनुभव का वर्णन कर रही हैं और श्याम के उस रूप का दर्शन करके एकदम विमोहित हो जाती हैं और जो व्याकुल हो रही हैं उस समय श्याम के रूप को ही धारण कराया और धारण करके श्याम के रूप का दर्शन करके यमुना जी में क्योंकि यमुना जी की उन्हार श्याम से मिलती है ये श्याम होकर के विराजमान है तो श्रृंगार इनके पास में पहले से विद्यमान था और उसी श्रृंगार को धारण करा करके श्री यमुना जी में श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके एकदम विमोहित हो रही हैं। और वो श्रृंगार अब श्री यमुना जी के श्री अंग के ऊपर विराजमान है इधर श्याम सुंदर गैया चढ़ाने के लिए जब यमुना जी के पुलिन पे आए तो पहले रामन में गैया खट्टी की गांव की सीमा पर और गांव की सीमा पर गैया इकट्ठी करने के बाद में फिर पहाड़े प्रथम जलपान कराने के लिए यमुना पुलन पर और यमुना पुलन पर अपनी गैयाओं को इकट्ठा करने के लिए शाम श्यामचंदर ने बंशी में उस समय बंशी में गैयाओं का नाम पुकारा कि हे गंगे हे हे सरस्वती तो आपने तो नाम पुकारा गैया का गाय का यमुना नाम की कोई गाय जो है उस गाय को शाम श्यामचुंदर बुला रहे हैं परंतु श्री यमुना जी ये समझ रही हैं के मुझे बुलाया जा रहा है उस समय श्री यमुना जिन्होंने श्याम सुंदर सरी का ही श्रृंगार श्याम सुंदर सरी का ही मुकुट शाम सुंदर सरी के कुंडल शाम सुंदर सरी की बनमाला श्याम सुंदर सरी का ही पटका धारण कर रखा है वे श्री यमुना उस समय तुरंत के तुरंत श्याम सुंदर के पास में पहुंचती हैं और श्याम सुंदर के पास में पहुंच करके आध दैविक स्वरूप में शाम सुंदर के पास में पहुंचकर के श्याम सुंदर को उस समय सुंदर कमल छड़ी समर्पित करती हैं कमल की जो माला है वो माला श्याम सुंदर के कंठ में धारण कराती हुई विराजमान होती है तो उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि ये वृंदावन की जितनी भी नदी तद उपधार्य इस बात को सुन करके तत्मान उस शब्द को उपधार्य तत्मन उसे मतलब शब्द को उपधारी माने सुनकर के मुकुंद गीत गीतम मुकुंद का जो गायन है उस मुकुंद के गायन को सुनती हैं और मुकुंद के गायन को सुनकर के आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न बेगा इनके हृदय में आवर्त आता है तो आदि भौतिक जो यमुना है उन यमुना में भी आवर्त आ रहा है और यमुना की धारा भी उस समय लहर लेती हुई सुंदर सुंदर के पास में पहुंच रही है और शाम के चरणों का स्पर्श कर रही है आप यमुना जी के किनारे खड़े होकर के बंशी बजा रहे हैं परंतु तो यमुना की धारा जो है वो बहती हुई श्याम सुंदर के चरण तक पहुंची आवर्त लक्षित मनोभव उस समय मानो आध दैविक यमना के हृदय में भाव का जो आवर्त हो रहा है भाव की जो बाढ़ आ रही है जो ज्वार आ रहा है ज्वार भाटा जैसे आता है ऐसे जो भाव का ज्वार आ रहा है उस ज्वार के ज्वार को ही प्रकट करने के लिए श्री यमना में भी आवर्त प्रकट हो रहे हैं आदि भौतिक यमना में भी आवर्त प्रकट हो रहे हैं और उनके द्वारा मनोभव भग्न बेगा मनोभव कामदेव के कारण जिनके वेग में भग्नता उत्पन्न हो गई है ऐसी वे यमुना आलिंगन स्थगित उर्म भुजई अपनी उर्मी रूपी भुजाओं को अपनी छोटी लहर रूपी भुजाओं के द्वारा श्री श्याम सुंदर का आलिंगन करना चाहती हैं, और आलिंगन करने के लिए जैसे भुजाएं मानो जड़ीभूत होकर के स्थगित होकर के विराजमान है आलिंगन में स्थगित हो गई है उर्म भुजा लहर आई और लहर जैसे लौट के नहीं जा रही है लहर वही की वही आकर के स्थिर हो गई है और शामचंद्र के चरणों का स्पर्श करते हुए वो विराजमान हो रही है आलिंगन स्थगित उर्म भुजई मुरारे ग्रहणंत पादयम उन मुरारी के चरण कमलों को श्री यमुना जी ग्रहण करती हैं और चरणों को ग्रहण करके कमलोपहारा कमल की माला और कमल की छड़ी ये श्याम सुंदर को प्रदान करती हैं गृह पादयुगुल श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करके श्याम सुंदर को भेंट के रूप में कमल के उपहार को प्रदान करती हुई विराजमान होती हैं। तो आधदैविक रूप में तो श्री नायिका चतुर्थ प्रिया तृतीय प्रिया स्वरूप धारण करके चार प्रिया हैं स्वपक्षा प्रतिपक्षा तटस्थपक्षा और चौथा युद्ध यू, यूथ जो है वो स्वर्थपक्षा है इसलिए यमुना जी का जो युद्ध है वो चौथा युद्ध तुरप्रिय तुरय माने चौथा चतुर्थ युद्ध यूथ माना जाता है तो यमुना जी का स्वपक्षा हो गई श्री राधा प्रतिपक्षा हो गई श्री चंदावली जी तटस्था हो गई श्री धन्यादि धन्य धन्यान्याक जिनके वस्त्रहरण किए और चौथा जो है वो श्री यमुना जी का यूथ है तो ये तुरयप्रिया श्री यमुना गृहणंत पादय कमलोपहारा श्री श्याम सुंदर को कमल की उपहार प्रदान करते हुए श्याम सुंदर के चरण को ग्रहण करती हुई विराजमान है तो श्याम सुंदर ने तो बुलाया अपनी गैयाओं को तो श्री वृंदावन की जितनी भी नदी है वे नदी हमको बुलाया जा रहा है ये विचार करके यहाँ बहुवचन का जो प्रयोग है वो यमुना जी के यूथ में जो गंगा जी सरस्वती जी नर्मदा ताप्ती वेरी सारी नदियां जो ब्रिज में विराजमान है ये सब की सब शाम सुंदर के पास में आती है और प्रमुख रूप से तीन नदी तो वृंदावन में साक्षात रूप से दिख रही हैं एक तो मानसी गंगा एक यमुना और एक सरस्वती सरस्वती कुल तो ये तीन नदी जो हैं वो यमुना गंगा सरस्वती ये तीनों तो साक्षात रूप से विराजमान है तो ये गृह पादय इसलिए नद्या बहुवचन का जो प्रयोग है वो बहुवचन का प्रयोग बिल्कुल सार्थक है तीन नदी तो साक्षात रूप में वो श्री अमदा जी के साथ में दोनों आए और ये गृह पादयो कुलम ये सरस्वती मथुरा में सरस्वती कुंड है ना हाँ सरस्वती कुंड जो है वहाँ पर सरस्वती कुंड और वो न, न, नदी भी है एक छोटी सी एक नाला भी है वो सरस्वती नाला ही कहलाता है तो आ, ये तीन तो साक्षात रूप से तो गृह पादयुगुल कमलोपहार आए कमल का उपहार देते हुए बिरा जय जय श्री तो कल विश्राम रहेगा कल में हम राज जी जाएंगे वहाँ पे वो आ, आ, आ, उनकी कथा चल रही है कल एक बो है शायद वो गाड़ी वाड़ी भिजवाएंगे अभी उनका फोन आया था कल विश्राम मेरा तीन बजे पे जाना पड़ेगा फिर आगे राजेंद्र जी महाराज की कथा चल रही है ना उत्सव चल रहा है राधा बाबा जी का हाँ परसों परसों सब वही साढ़े का पहुँचा के पंचायत परसों परसों कल परस